प्रश्नोत्तर दीपमाला साधना जिज्ञासा आप कहते हैं कि अहमता परिवर्तन करो तो हर व्यवहार भजन हो जाएगा परंतु यह काम तो कठिन लगता है इसका क्या उपाय है समाधान अहमता परिवर्तन करना सभी के लिए सरल नहीं है प्रारंभ में तो व्यक्ति जब वह माला देकर बैठता है तभी उसे लगता है कि भजन हो रहा है उसे पहले तो क्रिया में परिवर्तन करना पड़ेगा फिर भाव में परिवर्तन होगा उसके बाद अहमता में परिवर्तन होता है एकाएक अहमता में परिवर्तन कठिन लगेगा ही जिज्ञासा भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय श्रद्धा तो सामने के विषय या व्यक्ति के महत्व को देखकर उत्पन्न होती ही है फिर यहाँ श्रद्धावान कहने की आवश्यकता क्या है समाधान भगवान ने यह बात ब्रह्म ज्ञान के प्रसंग में कही है जो बुद्धि का विषय नहीं बन सकता बुद्धि चाहे कितनी भी तीब्र हो वह श्रद्धा समर्पित नहीं है तो वेदांत प्रतिपादित ज्ञान नहीं हो सकता तीब्र बुद्धि हो और उसमें श्रद्धा ना हो तो वह काटने छाटने में लग जाएगी क्योंकि बुद्धि का यह स्वभाव है कि वह किसी के सामने झुकना स्वीकार नहीं करती वह कोई भी शब्द सुनने सुनते ही पूरी ताकत के साथ तर्क के द्वारा उसे काटने में लग जाती है जबकि वेदांत तो श्रद्धा किए बिना केवल तर्क के द्वारा ग्रहण होने वाला नहीं है इसमें पहले यह स्वीकार करना पड़ता है कि शास्त्र और गुरु जो कहते हैं वही ठीक है भले ही हमारी बुद्धि में न बैठे इसीलिए शास्त्र ने यहाँ तक कह दिया कि श्रद्धा के बिना वेदांत सुनने का अधिकार ही नहीं है वेदांत ज्ञान को पहले सुनकर उसको स्वीकार करना चाहिए फिर उसको आधार बनाकर बुद्धि को लगाना चाहिए तब बुद्धि उसको काटने में नहीं अपितु तो समझने में लगेगी यह तभी होगा जब आपकी बुद्धि में श्रद्धा तत्व की प्रधानता हो आप श्रुति को व्यवहार की दृष्टि से देखिए एक व्यक्ति को 40-50 वर्षों का अनुभव है उसके सामने एक बुद्धिमान युवक है उसका अनुभव तो उस वृद्ध के बराबर नहीं है वह बुद्धि के बल पर उसके अनुभव को कैसे समझ सकता है पर यदि वह वृद्ध उसका हितैषी है तो उसके अनुभव के साथ चलने से युवक को लाभ होगा ही जगत में यही विडम्बना है कि व्यक्ति में जब तक शक्ति रहती है तब तक अनुभव नहीं आता और जब अनुभव आता है तब शक्ति क्षीण हो जाती है श्रद्धा तत्व हमारे अंदर जन्मजात है बुद्धिवाद तो बाद में आता है आजकल जो इस अंग्रेजों की इन अंग्रेज इस अंग्रेजों की शिक्षा ने श्रद्धा तत्व को अंधविश्वास कहकर उड़ा ही दिया जिससे समाज की बहुत बड़ी हानि हो रही है श्रद्धा हमारी बहुत बड़ी संपत्ति थी चाहे व्यवहार हो या परमार्थ श्रद्धा तत्व की आवश्यकता सर्वत्र है श्रद्धा के अभाव को आगम शास्त्र अपराध वासना मानता है पंचदशी में भी कुतर्क विपर्य और दुराग्रह को ज्ञान में प्रतिबंध कहा है ये तीनों श्रद्धा के अभाव में उत्पन्न होते हैं इसलिए गीता में जो कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम वह उचित ही है सार रूप में कहें तो चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो श्रद्धा नहीं है तो उसे ज्ञान नहीं होगा जिज्ञासा उपदेश को श्रद्धा से स्वीकार कर मात्र से तत्वज्ञान का अधिकारी हो जाता है या और कुछ करना पड़ता है समाधान यदि मात्र श्रद्धा से काम बनता तो यह कहने की क्या आवश्यकता थी तत्पर संयत इंद्रिय इंद्रियों पर संयम नहीं है तो श्रद्धा से स्वीकार करने पर भी काम नहीं बनने वाला आपने ग्रहण तो कर लिया पर उसे पचाने के लिए ताकत कहां से आएगी ज्ञान तो एक बालक में भी हो सकता है किसी बालक से पूछो कि मन पढ़ने में लगता है कि खेल में वह कहता है खेलने में अब पूछो लगना किस में चाहिए तब वह कहता है पढ़ने में देखो ज्ञान के उसमें कमी नहीं है उस ज्ञान में संशय भी नहीं है पर उसे पचा नहीं पाता किसी ज्ञान को स्वीकार करना अलग बात है और पचाना अलग ज्ञान को पचाने का बल उपासना से आता है उपासना के लिए इंद्रिय निग्रह की आवश्यकता होती है इंद्रिय निग्रह से भी अधिक आवश्यकता तत्परता की होती है जीवन में तत्परता होगी तो व्यक्ति पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकता है संयमित इंद्रियों से बाहर का विक्षेप समाप्त होता है और तत्परता के द्वारा बुद्धि लक्षाभिमुख होती है इसलिए ज्ञान प्राप्त करने में श्रद्धा इंद्रिय संयम और तत्परता तीनों की आवश्यकता है